उसने तो और पैर पकड़ लिया उसने कप्राण जाए लेकिन अब मैं यहां से नहीं सकता मुझे पक्का है आप जितने इंकार कर रहे हैं उतना तो मुझे भरोसा आ रहा है कि जरूर कोई बात फिर मैंने देखा कि तो उल्टा हुआ जा रहा है कोई इसका भरोसा और बढ़ता जा रहा है और भरोसे में खतरा है कहीं पानी पीने से ठीक हो गया तो खतरा है ना हो तो कोई हर्जा नहीं बात खत्म हो गई तुम्हारा दर तुम ली हमारे हम अपने घर गए लेकिन अगर कहीं ठीक हो गए जिसका डर है तो मैंने कहा इसको दे देना उचित है उसको मैंने पानी दिया जैसा डर था वैसा हुआ पानी पी के वो बोला अरे दर्द गया अब यह आदमी पागल है इसका दर्द झूठ है ये मैं नहीं कह रहा हूं कि तकलीफ नहीं पा रहा है आठ साल से तकलीफ पा रहा है लेकिन तकलीफ इसकी काल्पनिक है फिर तो दो साल बाद जब उस गांव में मैं गया तो पता चला उसने तो वो कर दिया है वो तो जिस गिलास में मैंने उसको पानी पीने दिया था वो गिलास उसने संभाल कर रख लिया वो दूसरों को उसी गिलास से पानी देता और उसने मुझे बताया कि आपकी कृपा से न मालूम के दोनों को लाभ हो गए अब ये जो मन है पहले बीमारी पैदा करता है फिर उसी पागलपन से इलाज भी पैदा कर लेता है इससे कुछ का कुछ दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है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 अगर मंडल दिखाई ना पड़े तो फिर चरणों में झुकने का क्या मतलब वे मेरे शिष्य भी तभी हो सकते हैं जब उन्हें सिद्ध हो जाए कि मैं कोई साधारण गुरु नहीं हाथ से राह झड़ती है ताबिज निकलते हैं स्विशमेड घड़ियां निकलती तब तब उनके अहंकार को तृप्ति मिलेगी पागलों की एक जमात है ये पागलों की जमात अपने पागलपन को अपने गुरुओं पर भी आरोपित करती रहती है